सहित योगी चित हंतमिष् मुहंस स्यम सन्न परिपीत

दूरवाद्युति तरुण्यने हे मां बरंबर विभूषण भूषितांगम

कंदर्पकोटिकम किशोरमूर्ति पूर्तिम मनोरथ भुआ भज जानकश यघुनाथ कीर्तनम त्रत

मस्त कांजलिम परिपूर्ण बास्पवापूर्ण लोचनमुति नमत राक्षक गंगा तरंगरमणीय जटाकलाप

गौरी गौरीर विभूषितम भाग नारायण मदा वाराणसी मदापाराणसीपति

भज विश्वनाथम श्री चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्ण रघुवर विमल यश जोदायक फलचार

तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुणगाव शि राम की हनुमत हो, हो सहाय लेत सदा सुधि दीन की

सहज दया के धाम जननी जनक राजे के प्रभु श्री सीताराम

श्री सीताराम जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री गौरी शंकर भगवान की श्री राधा कृष्ण भगवान की श्री तुलसीदास जी महाराज की श्री गुरुदेव भगवान की जय सतन की जय सव भक्तन की जय

जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्या्या्याम नम पार्वती पते हर हर महादेव

पूज्य चरण श्रद्धेय संतजन वंदनीय विद्वजन भगवत चरण कमला अनुरागी बंधुओं श्रद्धा मयी माता श्री हनुमान जी महाराजाधिराज की भावमयी उपस्थिति में उन्हीं की अकारण करुणा और मंगलमयी प्रेरणा से हम लोग श्री राम सुधा सागर में मन शरीर से अवगाहन लाभ प्राप्त करें

उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ हो राम जय जय सी जय सी

राम जय जय शिया राम जय शिया राम जय जय शिया राम जय शिया राम जय जय शिया राम जय श राम

जय सियाराम जय जय सियाराम जय सियाराम राम जय राम जय सियाराम जय जय शिया राम जय मंगल भवन अमंगल हारी मंगल

भवन मंगल उमा सहत जय जपत पुरारी उमा सहत जपत पुरा रे जय श्रिया राम जय जय श्रिया राम जय श्रिया राम सुमिरी पवन सुत

पावन नाम सुमित पवन सुख पावन नाम अपने बस करी राखे राम अपने बस राखे नाम जैसी श्रिया राम जय जय श्रिया राम जय श्रिया राम राम

Jai Sri Aram Jai Jai Sri Aram Jai Jai Sri Aram Jai Sri Aram Jai Jai Sri Aram Jai Sri

मिली पवन पावन नाम मिली पवन पावन नाम अपने बस कर राखे राम अपने बस करी राखे राम जय शिया राम जय जय शिया

जय जय सियाराम राम जय सियाराम जय जय सियाराम जय श जय जय जय जय जय शिया जय जय सियाराम राम श्री सीता राम जी तो तो महाराज

श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री तुलसीदास जी महाराज की भाव अनेक

राजेश कहो के की कविता एक संग संज्योति भक्तन के ही को उपजाव तो उपजावतो भक्तिक मंजू

मनोहर मोती मैं विकारण को पल में कहू को कलिकाल नहीं दे तो चुनोती मानस के मल

वे जो पे मानस की रसधार न होती श्री तुलसीदास जी महाराज की

Adana, Siya Ram, Prem, Piyush, Puran, Bhoot, Janman, Bharat, Ko, Siya Ram.

जनमन भरत को शरा प्रेम पियोष प्रेम पियोष पूर ओ

जनमन भरत को मुनि मुनिमन अगम जमनियाम समधान विषम व्रत आचनत को सियना

अपहरत को कलिकाल तुलसी से सठ हठ राम सनमुख कर

We are the champions.

सम्रत आचरत को जय जय राम राम संत शेखर कलिपावनावतार श्री सीताराम चरणामूज चंचरी भगवत भक्ति भूषण

गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज प्रेम मूर्ति श्री भरत जी के लिए यह पावन पंक्तियां प्रस्तुत करते हैं श्री रामचरित के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के विश्राम स्थल पर वे कहते हैं श्री सीताराम के प्रेमाम से परिपूर्ण श्री भरत जी का

जन्म यदि न हुआ होता मुनियों के मन के लिए भी जो अगम है ऐसे यम नियम सम दम आदि विषम व्रतों का आचरण कौन करता जन जीवन के दुख जलन दरिद्रता दंभ आदि दोषों का

अपने सुयस के बहाने हरण कौन करता श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कलिकाल में इस तुलसी जैसी सठ को श्री राम जी के सन्मुख ले जाकर शरणागति कौन दिलाता सचमुच श्री भरत

के कारण ही श्री तुलसीदास जी को राम जी मिले श्री भरत जी के कारण ही अवधवासियों को श्री राम मिले क्यों इसलिए श्री भरत राम प्रेम मूर्ति तनु आहि, श्री भरत जी प्रेमी ही नहीं

वे तो साक्षात श्री राम प्रेम की मूर्ति हैं तो भरत जी के कारण लोगों को भगवान मिले इसका आशय यही है कि जिसे भी भगवान मिलेंगे वे प्रेम के कारण ही मिलेंगे राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले हो जो जान निहारा मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता चाहे कर लो कोट उपाय

हम समझते रहे कि भगवान भीतर हैं, हम समझते रहे कि नहीं बाहर हैं, पर एक भक्त ने लिखा नहीं अंतर में नहीं बाहर में नहीं आम में है नहीं खास में है न विरक्ति में है विलास में है यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है यह प्रेम

हाहा महात्मा को देखना हो तो श्रद्धा की आंख चाहिए श्रद्धा की दृष्टि चाहिए आत्मा को देखना हो तो ज्ञान की दृष्टि चाहिए ज्ञान की आंख चाहिए और परमात्मा को देखना हो तो प्रेम की आंख चाहिए प्रेम की दृष्टि चाहिए

सूर घनेरे फिरे कन मांगत अनेकों सूरदास भजन गाकर भिक्षा मांगते मिल जाएंगे किंतु सूर घनेरे फिरे कन मांगत सूर स्वाद कहाँ है करताल मंजीर बजावती हैं पर मीरा मतवारी सी याद कहाँ है

सिया राम कथा कितनों ने लिखी तुलसी सरसी मर्याद कहाँ है नरसिंह बसे प्रति खम्भन में पर काढ़ीवे को प्रहलाद कहाँ है प्रेम की दृष्टि चाहिए इसीलिए एक भक्त ने और कहा देखन को घनश्याम की मूरत श्री कृष्ण को देखने के लिए

आंख चाहिए लेकिन किसकी आंख से श्री कृष्ण को देखा जा सकता है तो कहा देखन को घनश्याम की मूल चाहिए सूर्य की आंधरी आंखें, है श्री कृष्ण की दृष्टि चाहिए भक्तिमती माता मीरा की दृष्टि चाहिए एक भक्त ने कहा न जाने कौन सा ममीरा लगाए हुए थी मीरा

यो नयन मूंद कर भी घनश्याम देख लेते थे भक्तिमती मीरा के समक्ष तो विष का प्याला राणा द्वारा भेजा गया पर मीरा उस समय भी प्रेमोन्मत्त होकर नृत्य करती हैं पग घूंग रो

मीरा रेपग गुंग रुबाध मीरा जहर का प्याला राम

को देखकर कोई भाव में भरकर नृत्य करे तो लोग तो पागल समझेंगे लोग कहे मीरा भई बावरी सासु कहे तूल ना

da

धर <laughs>

दिख रहा है मीरा से एक सहेली ने आकर कहा विष है मीरा बोली मेरे लिए तो भगवान का चरणामृत है चरणामृत का रंग काला होता देख या हलाल है घोर हलाल काला रंग है मीरा बोली उस काले का चरणामृत भी काला ही होगा अरे मीरा पियोगी

विष है मर जाओगी मीरा बोली अच्छा है भगवान का चरणाम पीने के बाद और कुछ पीने के लिए जीवन रहना आवश्यक नहीं है अच्छा है और कुछ पीना ही नहीं पड़ेगा क्यों क्योंकि भक्तिमती माता मीरा को वह आंख मिली है औरों को विष दिख रहा है

पर माता मीरा को कर में प्यालो देख मीरा होए अधीर नाची देख काल कूट नाची छाया महाकाल की नाच उठी दासी दासीज जीवन सफल जान नाच उठी कुमति कराल नरपाल की नाची देवांगना उलास लिए मानस में नाची अति आनंद में देह मुंड माल की नाच उठी नैनन की पुतरी प्याले बीच पुतरी में नाच उठी मूर्ति गोपाल की

यह बात आरंभ में मैंने इसलिए कही कि श्री भरत जी की कथा सुनते समय यह अवश्य याद रखना चाहिए कि भगवान को देखने के लिए तो श्री कृष्ण को देखने के लिए सूर्यदास जी की दृष्टि भक्तिमती मीरा जी की दृष्टि और श्री राम को देखने के लिए भरत जी की दृष्टि प्रेम की दृष्टि और यही कारण है

भरत जी को भगवान का दर्शन करने के लिए मंदिर में नहीं जाना पड़ा निखादराज मिल गए भक्त का दर्शन हो गया बस उन्हें लगता है मिल गए कौन मिल गए मनू लखन सन भैट भई प्रीत न हृदय

समान ऐसे लगा जैसे लक्ष्मण मिल गए हो यह मान नहीं लिया तुम हमारे लिए लक्ष्मण की तरह हो ऐसी बात तो दिमाग से भी कही जा सकती तुम

मेरे लक्ष्मण जी की तरह हो छोटे भाई की तरह हो इसलिए अपने को अलग मत समझना तू तो मेरे छोटे भाई की तरह हो पर भरत जी ऐसा कहते नहीं है ऐसा सोचते नहीं है लक्ष्मण की तरह नहीं मान रहे निखातराज को उन्हें तो ऐसा लगता है कि लक्ष्मण ही मिल गए हैं मनऊ लखन सन भेंट भाई, और यह बुद्धि से सोची हुई बात नहीं हृदय से अनुभव की हुई बात है

प्रीति न हृदय समाय धन्य है श्री भरत उन्हें निखाद राज में लक्ष्मण दिखाई देते हैं निखाध राज में श्री लक्ष्मण जी का दर्शन हुआ सभी समाज को लेकर निखाद राज श्री भरत जी के संग श्री गंगा जी के किनारे आए

वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे हरिद्वार में कैसी शोभा से माता पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे

गंगा जी का दर्शन श्री निखाध राज भरत जी और सभी अवधवासियों को कराते निखाध राज ने श्री भरत से कहा भरत भैया श्री गंगा जी के इसी तट पर यह जो वटवृक्ष है इसके नीचे ही भगवान विराजे थे

बट क्षीर मंगा और यही स्नान उन्होंने किया श्री राम जी ने जिस दिन से यहां स्नान किया उसी दिन से मैंने इस, इस स्थान का नाम राम घाट रख दिया यह राम घाट है राम जी तो वन को चले गए

पर मैं इसी आशा में घाट पर बैठकर बाट देख रहा हूं कि कभी ना कभी राम अपने घाट पर लौट कर आएंगे इसीलिए उन्हीं के घाट पर बैठे रहना ठीक है श्री तुलसीदास जी भी तो घाट पर ही बैठ गए थे आज श्री तुलसी जयंती भी

तुलसीदास जी का स्मरण स्वाभाविक है मंदाकिनी किट राम घाट पर प्रगटे रघुकुल नंदन बोले मधुर बाणी में रघुवर बाबा दे दो चंदन सुन के दशा आपकी

सुन के दशा आपकी भई बहुत बिहवल सी गुण गायक सीता राम जी सदगुरु चक्रवर्ती सुच सरल संत श्री तुलसी गुण गायक सीताराम जी

भगवान प्रकट हुए बाबा चंदन चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भी निखाध राज कहते हैं और मैंने श्रृंगवेरपुर में भी देखा क्या केवट भी तो घाट पर बैठकर बात देख रहा था और भगवान नाव मांगते हुए वहां पहुंच गए तो निखाध राज बोले हमने भी गंगा जी के किनारे राम घाट बना लिया है कि भगवान

पधारेंगे मेरे लिए न सही अपने घाट के लिए आएंगे तो मुझे भी दर्शन हो जाएगा यह भक्त के सोचने का ढंग है देखो भगवान दो को ही मिलते या तो घर में मिलते हैं या घाट पर मिलते हैं ज्ञानीजनों को घर में ही मिल जाते हैं उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ता

तभी तो संत श्री कबीरदास जी कहते हैं कहत कबीर सुनो भाई साधो जब पाया तब अपने में अपने में अथवा

दूसरों से भी कहते हैं तेरा साहब है तुझ माई देख सखी खोल दो ने नाक छू लेना न देना मगन रहना

मगन रहना मगन रहना कुलना न देना मगन रहना क

को भगवान घर में ही मिल जाते स्वरूप में ही मिल जाते हैं और भक्तों को घाट पर मिल जाते वे किस घाट पर बैठते हैं गंगा जी के घाट पर और गंगा जी पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा भगवान की कथा गंगा जी राम कथा मंदाकिनी मंदाकिनी जी

तो जो कथा के घाट पर बैठे हैं उन्हें भगवान के पास नहीं जाना पड़ता भगवान उनके पास चलकर आ जाते हैं चाहे केवट हो चाहे तुलसीदास ज्ञानी जन अपने आप में संतुष्ट हो जाते हैं क्यों उनके भगवान तो वही है उन्हीं के रूप में प्रकट हो जाते हैं अब आप समझ गए होंगे

कि भगवान उन्हें मिलते हैं जो या तो घर के हों या घाट के हों और जो ना घर के हों ना घाट के हों आप तो जानते ही हैं वे कहा के होते हैं न घर के न घाट के न घर न घाट बारह बाट कैसे

ज्ञानी हो तो घर में बैठो भक्त हो तो घाट पर बैठो ज्ञानी के जीवन में तू रहता नहीं मैं रह जाता है भक्त के जीवन में मैं नहीं रहता तू रह जाता है ज्ञानी के जीवन में मैं बस मैं और भक्त के जीवन में तू और जो ना ज्ञानी है ना भक्त उन्हीं में मैं मैं तू तू

निखाध राज कहते हैं कि यह राम जी का घाट है सभी लोगों ने राम जी के घाट के नाते प्रणाम किया पर सभी को राम घाट दिखाई दे रहा है पर श्री भरत को भरत जी ने जो सुना

धरती पर गिर गए लकड़ी की तरह रोमांचित हो गया शरीर नेत्रों से आंसू बरसने लगे और कहने लगे त्राही माम रक्षा करो प्रभु मैं आपकी शरण में हूं मैं आपकी शरण में हूं निखा राज ने कहा क्या हुआ क्या हुआ यह तो रामघाट है औरों की दृष्टि में रामघाट होगा पर श्री भरत को कैसा लगा

राम घाट कहा की प्रणाम भामन मगन मिले जनु रामू मन मगन हो गया उन्हें ऐसे लगा जैसे राम जी मिल गए हो

निखाद राज में लक्ष्मण जी दिखाई पड़े राम घाट में राम जी दिखाई पड़े इसका अर्थ है कि भगवान का कहीं अभाव नहीं है अभाव तो भाव का है अगर भाव हो तो भगवान यहां हैं, अभी हैं, इसी समय ना तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतह दृष्टि

और भाव की दृष्टि ही भगवान को देख सकती है श्री भरत सभी को विश्राम कराते हैं माताओं की सेवा अपने हाथ से करते उनके चरण दबाते हैं श्री भरत से कहा कि तुम

माताओं की चरण सेवा करते हो क्यों माता है इसलिए तो करता ही हूं पर धन्य है वे चरण जो श्री राम जी की ओर बढ़ रहे हों जो चरण राम जी की ओर बढ़ रहे हों सेवन तो उन्हीं का करना चाहिए उन्हीं चरणों की पूजा करनी चाहिए प्रणाम करना चाहिए सेवा करना पर कई कई माता की जब आई सभी माताओं की सेवा श्री भरत करते

लेकिन भाई ही सोपी मा सेवकाई भाई ही सोपी भाई ही सोपी, भाई ही सोपी।

तू सेवका

शत्रुघुन हाँ, हाँ, जी को आदेश दिया माता कैकई कह की चरण सेवा का श्री भरत स्वयं कैकई कह माता की चरण सेवा क्यों नहीं करते प्रेम के रूप है और इतना राग द्वेष देखो

भरत जी ने कैकई माता का त्याग किया यह कहा जाता है तजय पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महातारी स्वयं श्री तुलसीदास जी कहते हैं कई जब लोग जीत नहीं

कई जब नो जिया तब सो मुंह भरी तब नो बात सो मुंह भरी भरत न भूल कही

कई जब लोग कई कई माता जब तक जीवित रही भरत जी ने उनसे

व्यवहारिक संबंध जोड़ा ही नहीं क्या भरत जी के मन में ऐसी गांठ विरोध की और भरत जी संत हैं भरत जी भक्त हैं क्या भक्त का हृदय संत का हृदय द्वेष से इतना आक्रांत तो होगा

पर मैं आपसे निवेदन करूं कि भरत जी जैसे महात्मा में द्वेश के दोष की कल्पना करना भी अपराध है अगर भरत जी को कैकई कह माता से द्वेष होता तो वे अयोध्या के संपूर्ण समाज के साथ कैकई कह माता को चित्रकूट चलने की अनुमति ही क्यों देते व्यक्तिगत विरोध संत का नहीं होता

फिर आप कहेंगे कि भरत जी ने तो माता कैकई कह को दुर्वचन भी कहे वर मांगत मन भई नहीं पीरा गरी न जी मुंह परेऊ न कीरा जन्म देने वाली जननी से इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने वाले मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए शोभनीय है क्या

संत का यही आचरण है क्या पर मैं आपसे निवेदन करूं जो को कहे साधु हम चीन्हा तुलसी हाथ कान पर दीनहा तुलसीदास जी कहते हम उसकी बात सुनते ही नहीं जो ये कहकर हम समझ गए ये संत संत को संत हुए बिना समझा नहीं जा सकता क्यों

देखो अब मैं आपको एक बात बताऊं कै कई माता ने भरत जी को राम जी से अधिक समझ लिया और भरत को राज्य पद मिले इसलिए श्री राम को वन भेज दिया तो भगवान से अधिक माना कि नहीं और भरत इस पर दुखी हुए नाराज हुए

आ, आ, यही संत का लक्षण है अच्छा यदि हमें कोई भगवान से अधिक माने तो हम लोग कितने प्रसन्न होते हैं चर्चा भी करते

वो हमें बहुत मानते हैं और लोग पूछे बहुत मानते हां भाओ हाँ कितना मानते हैं कि चाहे एक बार भगवान को ना माने पर हमें मानते भगवान से कोई अपने को अधिक माने और हम उसे अपना सौभाग्य समझें यही दुर्भाग्य है

हम लोग खुश होते हैं कि वो हमें भगवान से अधिक मानते हैं और भरत जी दुखी इसीलिए हुए हैं कि माता ने भगवान को छोड़कर हमें मानना शुरू कर दिया है तो जब कोई भगवान को छोड़कर व्यक्ति को मानना शुरू करे उस समय व्यक्ति में अगर सच्चा संतत्व है तो वह प्रसन्न नहीं होता बल्कि उसका विरोध करता है जो भगवान को छोड़कर हमें मानना शुरू करे अच्छा एक अद्भुत बात है

भक्ति का स्थान आसक्ति ने ले लिया भगवान को मानती थी भक्ति के कारण और हमें मान रही है आसक्ति के कारण श्री भरत सोचते तो, तो आसक्ति का वर्ण हो गया है थोड़ा और उसका ऑपरेशन तो करना ही होगा अच्छा एक बात देखो

डॉक्टर और डाकू मैं एक नहीं कह रहा हूं मेरी बात पूरा ध्यान से सुन लें दोनों की राशि एक है और दोनों का संबंध राशि से ही है राशि से है

पर एक के नाम के साथ विख्यात लगता है और दूसरे के नाम के साथ कुख्यात एक को इनाम दिया जाता है एक पर इनाम बोला जाता है क्यों अच्छा डॉक्टर भी शस्त्र उठाकर चीरफाड़ करता है और डाकू भी शस्त्र का प्रयोग करता है क्रिया दोनों की एक है

लेकिन दोनों के भाव में अंतर है इसलिए क्रिया देखकर ही निर्णय नहीं करना चाहिए भाव को देखना लक्ष्य को देखना चाहिए उद्देश्य को देखना चाहिए डॉक्टर किसी के ऊपर शस्त्र का प्रयोग तब करता है

जब वह उसके जीवन की रक्षा करना चाहता है और डाकू किसी प्रशस्त्र का प्रयोग तब करता है जब वह उसके जीवन को नष्ट करना चाहता है तो शस्त्र का प्रयोग तो दोनों ही करते हैं लेकिन यह देखना है कि शस्त्र का प्रयोग जीवन की रक्षा के लिए है या जीवन को नष्ट करने के लिए है तो भरत ऐसे संत के द्वारा दुर्वचन के शस्त्र का जो प्रयोग हुआ है वो कैके माता के विरोध में नहीं बल्कि कैकई माता को आसक्ति के मार्ग से मोड़

भक्ति के मार्ग पर ले जाने के लिए हुआ है इसलिए भरत महात्मा है महात्मा का यही कार्य है और शास्त्र का प्रयोग दुर्वचन की तरह किया जिससे आसक्ति हो वही अगर अपमान कर दे तो आसक्ति टूट जाती है श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा हमको जगने ही खुद छोड़ा

हमने तो इसमें रहने का किया प्रयत्न न थोड़ा समझाने पर कभी न माना मन मस्ताना घोड़ा और गया हेकड़ी भूल लगा जब तिरस्कार का कोड़ा हमको जगने ही खुद छोड़ा श्री भरत ने अपमान कर दिया ऐसा अपमान किया ऐसे दुर्वचन बोले लेकिन फिर मैं आपसे निवेदन करूं यह डॉक्टर की तरह उपचार किया गया है

और उपचार सफल हुआ माता कहके रोने लगी कि यह सब जिस सुत के लिए किया देकर सुहाग वैधव्य लिया उसने भी त्याग विनीत दिया तू मेरी कोई नहीं है भरत तुम्हारे लिए कलंक सहा अपिय सहा वैधव्य लिया ताकि मेरा बेटा राजा हो सके

जिसके लिए हुआ, यह किया वह बेटा आज मेरा अपमान कर रहा है मेरा विरोध कर रहा है मुझे गाली दे रहा है और एक वह बेटा था कठोरता की मूर्ति बनकर मैंने जिसका विरोध किया और 14 वर्ष राम बनवासी यह केवल कहा ही नहीं करके दिखाया लेकिन वह बेटा बन जाते समय भी मेरे चरणों में सिर रखकर

प्रणाम करके गया और कहा कि माता आशीर्वाद दो आपकी कृपा से ही जंगल में मंगल होगा कई कई माता रोने लगी मेरा वही बेटा ठीक है वही बेटा ठीक है तुम ठीक नहीं हो वही ठीक है भरत जी मन मन खुश हुए कि मां मैं भी तो यही चाहता था कि तुम्हें राम जी ही ठीक लगे इसी में तुम्हारा कल्याण होगा हम ठीक लगे इसमें कल्याण

यह संत का ढंग है इसलिए भारत महात्मा है और आज श्रृंगवेरपुर में भी जो कैकई कह माता की सेवा के लिए श्री शत्रुघ्न को लगाया है। भाई ही सौपी मातु सेवका

ai hi so ma tu sev ka bhari bhari so so bhai

आपी मातु सेवका भाई तो। श्री भरत रहे सब सो रहे

और एक और अद्भुत बात है श्री राम जी के संग जो गए थे वो सो गए तो श्री राम जी उन्हें छोड़कर चले गए लोग सोग श्रम बस गे सोई भगवान ने कहा लक्ष्मण तुम तो जाग ही रहे हो श्री जानकी जी जाग रही हैं सुमंत

भी जागे हो रथ इसी समय ले चलो श्री लक्ष्मण जी को लगा कि इन बेचारों का अपराध क्या है इन्होंने तो श्री राम को नहीं छोड़ा पर श्री राम जी ने इन्हें छोड़ दिया क्यों ये सो गए श्री लक्ष्मण जी को लगा इसका यह या अर्थ है कि जो सो जाता है भगवान उसे छोड़कर चल देते हैं

लक्ष्मण जी ने ही मन निश्चय कर लिया कि जब तक श्री राम जी की सेवा में रहूंगा कभी सोगा नहीं नहीं तो कहीं भगवान भी मुझे ऐसे ही छोड़कर न चाहते है और इसका अर्थ यह है जो जागत है सो पावत है जो सोवत है सो

वत है जो जागत है सो पावत है जो सोवत है सो होवत है उठ जाग मुसाफिर भोर भई जाग मुसाफिर भोर

उठ भोर उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रेन

जाग जाओ मोह निशा सब सोवन हारा और श्री राघवेंद्र के संग वही यात्रा कर सकेंगे जो जागते हुए रहे क्योंकि ज्ञान अखंड एक सीतावर श्री राघवेंद्र साक्षात ज्ञान के स्वरूप हैं राम जी के साथ चलने वाले जागरूक ही हो सकते हैं और सो गए तो पीछे छूट जाते हैं

ज्ञान का मार्ग जागने वालों का मार्ग है उत्ष्ठित जाग्रत प्राप के वरान निबोधत उठो जागो पर श्री भरत जी कहते हैं जागो नहीं सो जाओ जो नहीं सोते उनके चरण दवा की सुलह दे सो बस यही अंतर है

श्री राम जी ज्ञान के स्वरूप हैं और श्री भरत प्रेम के स्वरूप हैं। ज्ञान में जागना है और प्रेम में आख मूंदना है क्योंकि विश्वास आंख मूंद कर ही किया जाता है और कुछ देखना हो तो आंख खोलनी पड़ती है विचार में आंख का खुलना होता है विश्वास में आंख

बंद होती है भक्ति का प्रेम का मार्ग विश्वास का मार्ग है ज्ञान का मार्ग विचार का मार्ग है जागने का मार्ग है इसीलिए श्री तुलसीदास जी महाराज की बात सुनो श्री तुलसी जयंती है आज तो बार बार उनका स्मरण होता है तो एक बार श्री तुलसीदास जी महाराज वृंदावन है श्रीधाम वृंदावन उनके मित्र श्री नाभा जी

करते थे श्री तुलसीदास जी श्री नाभा जी की कुटिया पर गए श्री नाभा जी काल था स्नान के लिए गए थे यमुना जी श्री तुलसीदास जी ने अपना आसन बिछाया और सो गए दोपहरी का समय सो गए इतने में नाभादास जी आए मेरी कुटिया पर संत कौन मेरे परंबित श्री तुलसीदास जी जगाया

मित्रता के नाते बड़ी मधुर मधुर बातें हुई मित्र एक दूसरे से विनोद करते ही हैं श्री नाभादास जी ने कहा तुलसीदास जी आप तो संत हैं और संत तो जगत को जगाने के लिए आते हैं आप तो स्वयं सो रहे हैं रात को सोएं सोएं दिन में भी सो रहे हैं तो जब आप ही नहीं जाग रहे हैं, तो लोगों को क्या जगाएंगे मित्र का विनोद था

श्री तुलसीदास जी नावादास जी से काग महाराज वो जगाने वाले संत अलग है जागने वाले अलग है हम तो सोने वाले हैं और लोगों से भी कहते हैं कि बेकार जाग रहे सो जाओ तो जागने वाले अलग हैं और सोने वाले अलग हैं तो जागते कौन है इसी पर श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री नावादास जी को जो उत्तर दिया

वह छंद कवितावली में श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जागे जोगी योगी जन जागते हैं यही जग जामिनी जामी जागही जोगी जागही जोगी जंगम जंगम यात्रा करने वाले चलने फिरने वाले लोग जागेंगे गाड़ी न छूट जाए वहां पहुंचना है वहां उतरना है जागे जोगी जंगम और जति

सन्यासी लोग जागते हैं अपने स्वरूप में जागते हैं सोहम अस्मृति वृत्ति अखंड जागे जोगी जंगम जति और जमाती जिनके साथ बहुत सारी जमात हो वे सुख से सो कहा सकेंगे क्यों भाई उनका क्या हुआ उनकी व्यवस्था हो गई और उनकी हो गई उनकी हो गई। तब तक सवेरा हो जाता है व्यवस्था ही देख लेते दे

जागे योगी जंगम जति जमाती ध्यान धरें डरें उ भारी लोभ मोह कोह काम के ध्यान योगी जागते हैं डर है काम क्रोध लोभ मोह मत मत सर आक्रमण न कर दे जागते जागतेरा जागे योगी जंगम जति जमाती ध्यान धरे डरें उर् भारी लोभ मोह कोह काम के जागे राजा

राजा लोग जागते हैं बड़ा काम है राजकाज और सेवक राजा राजकाज की वजह से जागते हैं सेवक राजाओं की वजह से जागते हैं पता नहीं कब बुला लिया जाए जागे राजा राजकाज सेवक समाज सब और सोचें सुनी समाचार बड़े बैरी बाम के शत्रु का समाचार सुनकर जागते हैं विद्वान जागते हैं जागे बुध विद्यार्थी

क्यों विद्याहित जागे बुध विद्याहित और जो विद्वान है वे भी जागे उन्हें भी कोई मिले जिससे दो दो बात हो जाए जरा जागे बुध विद्याहित पंडित चकित चित और जागे लोभी लालच धरन धन धाम के लोभी भी, भी जागृत कहीं चला ना जाए कहीं चला ना जाए

जागे रोगी रोग बस जागे भोगी भोग ही। भोग वासना की पूर्ति की कांक्षा वाले भी जागते रहते हैं वो भी सुख से नहीं सुख पाते जागे भोगी भोग भोगही और वियोगी विरही जागता है और रोगी पीड़ा के कारण

जागे भोगी भोग ही वियोगी रोगी सोग वश इतने लोग जागते हैं तो नावादास जी ने कहा फिर सोता कौन है तुलसीदास जी बोले सोव सुख तुलसी भरोसे एक राम के हम तो राम जी के भरोसे सोते हैं काहू के बल भजन है

काहू के आचार व्यास से कुंवर के सोवत पाम पसार

लेकिन आप यह न समझ लें कि सोना और जागना एक दूसरे के विरोधी हैं जागने के लिए सोना जरूरी है और सोने के लिए जागना जागे नहीं तो सोएंगे कैसे और सोएंगे नहीं तो जागे नहीं कैसे भगवान

कृपा से यह समझ लें कि ज्ञान और भक्ति भी एक दूसरे के विरोधी नहीं है नहीं भेदा उभय हर ही भव संभव खेदा और इसके लिए एक उदाहरण पर्याप्त होगा श्रीधाम वृंदावन में एक प्रेमोन्नमत भाव विहुल दशा में गोपी आवाज लगाती हुई घूम रही थी कोई खरीद लो

कोई खरीद लो मैं बेच रही हूं बेच रही हूं दूसरी गोपी ने पूछा क्या बेच रही हूं मैं हूं मैं हूं निधिया बेचन बाबू

निदिया बेचन निंदियान निंदिया बेचन बाली निंदी

चंद्रबा ले कछु मोड नहीं है कोई ले लो बिना मूल्य के

बेच रही हूं ले लो क्यों बेच रही है नींद की कीमत तो उनसे पूछ जिन्हें नींद नहीं आती तू नींद बेच रही है उस गोपी के आंखों में आंसू थे वह बोली कारण है श्री कृष्ण ने कहा

गोपी मैं तेरे घर आऊंगा आवन कहो लाल घर मेरे श्री कृष्ण ने मैं आऊंगा मैंने बड़ी तैयारी की आज श्री कृष्ण आएंगे तैयारी तो कर ली प्रतीक्षा कर रही थी पर नंदलाल के आने के पहले

नींद आ गई श्री कृष्ण आए मुझे सोते देखा लौट गए जब मैं जागी आंगन में जो ब्रजरज है उसमें श्री कृष्ण के चरण चिन्ह देखे तब से इतनी गिलानी हुई कि निश्चय कर लिया आए मोहना

री गए अंगना मैं बैरिन रही सो तब से लगा नहीं दिया तो ही मैं बेच दूं जो कोई गाहक हो

लगता है नींद को मैं बेच दूं अगर कोई खरीदने वाला मिल जाए तो दूसरी गोपी वो लीला मेरी झोली में डाल दे मैं तेरी नींद खरीद लेती हूं तू नींद क्यों खरीद रही है क्या श्री कृष्ण तुझे अच्छे नहीं लगते वो गोपी बोली के अच्छे तो तुझसे भी ज्यादा लगते हैं पर मेरी भी अपनी कहानी है।

पौधी हुती पल का पर में ज्ञान और ध्यान प्रभु चित लाई पर्यंक पर पौड़ी हुई थी श्री कृष्ण का चिंतन कर रही आंख लग गई आंख लगते ही स्वप्न आया लाग गई पल में पल के

पल लागत ही पल में प्रभु आए स्वप्न में श्री कृष्ण आ गए मैं जो उठी मैं जो मैं जो

उठी उनसे मिली वे कहां तो जाग परी प्रभु पास न पाए नींद टूट गई वहां कोई नहीं था

ते प्रभु प्रीतम सोये के खोए मैं प्रभु प्रीतम जागी गवाए जागी गवा

तू ने सोकर कन्हैया को खो, खो दिया मैंने जागकर खो दिया मतलब तो कन्हैया की मिलने से है चाहे जागने में मिले और चाहे सोने में मिले ज्ञानी जागकर उन्हें पा लेता है प्रेमी उनके भरोसे

निश्चि होकर सोकर उसे पा लेता है श्री भरत के साथ सब सो रहे हैं राम जी के साथ सब जागने वाले हैं ज्ञान के मार्ग पर चलेंगे ज्ञान निष्ठा के साथ चलेंगे तो जागना जरूरी है और भक्ति के मार्ग पर तो निश्चिंत होकर विश्वासपूर्वक सोना जरूरी है

श्री भरत सबको सुला देते हैं पर स्वयं जाग रहे इसका अर्थ है कि भगवान की भक्ति का भाव अगर जीवन में जागृत हो जाए तो निश्चिंत होकर सो श्री भरत निखाध राज के पास गए निखाध राज भरत भैया आप सोए नहीं

नेत्रों में आंसू भरे हुए थे अश्वधारा बरस रही थी निखाध राज ने जो भरत जी की दशा देखी समझ गए यद्यपि नीर और नींद दोनों का संबंध नयनों से ही है पर नीर और नींद एक साथ नेत्रों में नहीं होते जब नीर होगा तो नींद कैसे है?

सुखिया सब संसार है खावे अरु सोवे दुखिया दास कभी

दुखिया दास कवीर हे जागे रो जागे रोबे जागे रोबे

मिल जाओ राम तरस नहीं अखिया मिल जाओ राम तरस नहीं अखिया मिल जाओ पावन है

पतित पावन को पावन है पतित पावन को सावन जैसी सा, सावन सा

a uh...

सावन जैसी बरस नहीं आखिया राम बरस नहीं अखिया मिल आखिया

ने ले ले ले। नेत्रों से निरंतर नीर ये दो ने कहो नहीं मान नदियां बहे जैसे सा वन की

कोई कहियों प्रभु आवन की आपना पतियान भेजे बान पड़ी ललचावन की

कोई प्रभु प्रभुआ मीरा के प्रभु गिरिधर ना

री भै तेरे दावन की कोई कहियो रे प्रभु आवन की कहो रे प्रभु आवन की कहो रे

कही ओ दे कही ओ दे आ। आ, भक्त की बड़ी विचित्र दशा होती है जागे अरु रूव श्री भरत आंखों में आंसू भरे हैं निखाद राज ने कहा कि आपने विश्राम नहीं किया

श्री भरत रोते हुए बोले मन को विश्राम मिले तो विश्राम करो <coughs> मन को विश्राम कैसे मिलेगा कहत सख ही सोई ठाम दिखाऊ न कुनयन जिय जरनी जुड़ाऊ

जसिय राम जियरा जरा साथरी सोए जसिया सा

कहत बचन भरे लो चन भरे लोचन लोचन कोसियना

जहां भगवान श्री सीताराम जी ने विश्राम किया वह स्थान दिखा तो भगवान को विश्राम देने वाले स्थल को देखने से मन को विश्राम मिल जाएगा निखाद राज कुछ बोल नहीं सके चले सखा करसों कर जोरे रात्रि के समय

मित्र का हाथ हाथ में श्री भरत जा रहे हैं दोनों पुलकित हैं दोनों के नेत्र प्रेम जल से भरे हैं निखाद राज ने दिखाया शीशम का वृक्ष जहा सिंसुपा पुनीत तर रघुवर की विश्राम श्री भरत जी ने उस वृक्ष को देखा

भूमि लुंठित होकर प्रणाम किया निखाधराज रोते हुए बोले श्री भरत भैया यह वृक्ष परम सौभाग्यशाली है जिसे आप प्रणाम कर रहे हो श्री भरत ने कहा मेरे प्रणाम करने से यह परम सौभाग्यशाली नहीं हुआ यह सौभाग्यशाली है इसलिए मैं इसे प्रणाम कर रहा

अगर यह सौभाग्यशाली है तो अभागा कौन श्री भरत बोले यह तो माता कौशल्या ने फैसला कर ही दिया बड़ भागी बन अभागा

बड़ भाग बन अवध अभागे अभागे बड़ भागे बन जो रघुबल

तुम त्यागी, त्यागी, त्यागी त्यागी, बड़ भागी पन अन आध अव

बड़भागी बन अवध अभागी श्री राम जिस अयोध्या का तुम त्याग कर रहे हो यह अयोध्या अभागिनी है वन बड़भागी है और फिर यह वृक्ष तो कल्प वृक्ष से भी बड़ा है सिंसुपा का वृक्ष कल्प वृक्ष से भी बड़ा है क्यों का ये ही तरु प्रभु बैठ जाई

कर ही कलप तर ताश बढ़ाए कल्प वृक्ष भी सोचता है कि यदि हम स्वर्ग में न होते हम भी वन में पृथ्वी पर सामान्य वृक्ष बनकर ही पैदा हुए होते तो सारा संसार जिनकी छाया में बसता है कृपा छाया में बसता है भी भगवान हमारी छाया के नीचे आकर बैठते

कर ही कलपतर बढ़ाई और जहां जहां भगवान के चरण चलकर गए स्वर्ग सोचता है कि हम यहां क्यों जहां जहां राम चरण चली जाए ते ही समान अमरावती नहीं भगवान

ने इस वृक्ष के नीचे विश्राम किया है इसलिए श्री भरत प्रणाम करते हैं देखो भक्त के सोचने का ढंग अलग ही है हर समझदार को भक्त पागल ही दिखाई पड़ते और सही बात है समझ से देखोगे तो भक्त पागल दिखे गए भक्त को देखने के लिए तो हृदय चाहिए

देखो एक उदाहरण दूं। श्री अवध में एक बड़े उच्च कोटि के संत हुए बाल्यकाल से श्री राम भक्ति का संस्कार था तो उनके बचपन की एक बड़ी विचित्र घटना थी उनका गांव छोटा सा गांव रेल लाइन गांव के किनारे से निकली थी तो रेलगाड़ी की आवाज

सुनते या समय होता तो पटरी पर के किनारे जाकर बैठ जाते शाम को रेलगाड़ी लौटती तो फिर जाता परिवार वाले समझते थे कि बालक है कौतूहल बस रेल देखने जाता है लेकिन गांव वालों ने कहा कि तुम्हारा बालक कुछ पागल है

ये रील आने के पहले हाथ जोड़े खड़ा रहता है रील आती है तो सिर झुकाता है धरती में सिर रख कर प्रणाम करता है और बहुत गदगद पुलकित होते हुए आता है और शाम को फिर ऐसे ही करता है यह बच्चों जैसा खेल तो नहीं है बच्चे तो ताली बजाएंगे खुश होंगे पर यह तो आंसू भर जाते हैं इसको प्रणाम करता है सिर धरती पर तो परिवार वालों ने पहुंचा तुम ऐसा क्यों करते

पहले तो बालक कुछ नहीं बोला जब परिवार वालों ने जिद करके पूछा बताओ क्या बात है तो उस छोटे से बालक की नन्नी नन्नी आंखों से आंसू की बूंदे गिर गईं और उस बालक ने यही कहा कि मैं इसलिए रेलगाड़ी को प्रणाम करता हूं और इसलिए रेलगाड़ी को देखकर मेरा हृदय भाव से भर जाता है क्योंकि वह रेलगाड़ी अयोध्या होकर आती है

और लौट कर फिर अयोध्या होकर जाती है। यह है भक्त के सोचने का ढंग इसीलिए स्वामी राम तीर्थ कहते मेरा राम मुझ में मैं राम में हूं किसी ने कहा पागल हो गए हो स्वामी राम बोले इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं हमें पागल ही रहने दो कि हम पागल ही अच्छे हैं

भक्त इसीलिए रघुपति भगति करत कठिनाई भक्त की यह सोच है कि श्री भरत प्रणाम करते उस वृक्ष को श्री राम कभी यहां रुके थे श्री राम ने कभी यहां विश्राम किया था यहां तक तो श्री भरत पुलकित होते रहे लेकिन जब वृक्ष की छाया के नीचे देखा सा

साथ माने कुश के आसन कुश आसन की सैया बनाई गई थी कुश एक तरह की घास नुकीली होती है चुभती है पर किसी तरह उसको आसन का रूप दिया गया और एक सैया श्री राम जी के लिए बनाई गई एक सैया श्री जानक मैया के लिए और जब वह कुश सैया देखी

श्री भरत व्यथित हो गए मन वेदना से भर गया आंसू बरसने लगे श्री राम और वे श्री राम सोए नव कंज लोचन, कंज मुख कर कंज पद

कंजा शी राम चंद्र कृपार भजमन भरण भव धारुण शीला नवप

लोचन कंज मुख कर कंज कन्ज पद गंजा कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद

श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री, श्री राम कमल कोमल कमनीय कला कलेवर नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम श्री राघवेंद्र को कुछ की सैया पर सोना पड़ा सोने के महलन में चंदोवा चारू मोतीन के

कनक भवन है श्री राम जी के भवन का नाम कनक भवन कनक भवन का अर्थ होता स्वर्ण महल सोने के महलन में चंदोवा चारु मोतिन के महल सोने का मोतियों की चंदोवा और हिरन की झालरें हिले हिलूर खाए के

आसपास दासी दास जिनकी खबासी करें शीतल सुगंध मंद पवन ढोरायक के, ऐसे भवनों में निवास करने वाले श्री राम सोई रघुनाथ माथ नीचे धरी हाथ सोए सोई रघुनाथ माथ नीचे धरी हाथ सोए पाथरी कुछ साथरी बिछायक के

पत्थर की शिला पर कुछ सैया बिछाकर रघुनाथ जी सो रहे हैं कुशासन पर सोए श्री राम भरत रोने लगे कि श्री राम कुशासन पर सो रहे हैं भरत के शासन भरत को सिंहासन मिल जाए इसलिए श्री राम भैया ने कुशासन स्वीकार कर लिया

अत्यंत तो दुखी है लेकिन उनको अधिक वेदना हुई पति देवता सुती मन सीय साथ सी सा

आ, आ, आ, आ, आ। श्री जानकी मैया के लिए कुछ शैया <स्थिति> वे तो श्री राघवेंद्र से भी अत्यंत कोमल है

और देखो एक बात बताऊं महाराज जनक परम ज्ञानी है विदेह है लेकिन जब श्री जानकी जी को विदा करने लगे जनकपुर से श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा देखते ही सीए मूर्ति को देखत ही सीए मूर्ति को निज अंग बिसति खोवन लागे मंत्री सबे मन मोहन धरे

मिथिलेश की सूरत जोवन लागे मानो विराग की राख महीप दृगंजलि बिंदु सो धोवन लागे ज्ञान की तो मर्जाद मिठी कह जान की जाने की रोवन लागे लीन उर उर्य जाने की मिठी महा मर्जाद ज्ञान की

लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि जनक जी ज्ञानी नहीं रहे उनमें वैराग्य नहीं रहा यह रागी के आंसू नहीं है जासु ज्ञान रवि भवन निशी वचन किरण मुनि कमल विकासा तह की मोह ममता नियराई नहीं नहीं, नहीं। यह सिय राम स्नेह बढाई, यह अनुरागी के आंसू

ज्ञानी को भगवान अनुरागी बना देते हैं भक्ति देकर आसक्ति होगी तो रागी होगा भक्ति होगी तो अनुरागी होगा इसीलिए इन्हें विलोकत अति अनुरागा अनुराग इसी अनुराग को लेकर हमारे आचार्य श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाराज कहते हैं

अद्वैत भी थी पथ कैरी उपास्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा सठेन केना पी वासी कृथा गोप वधु बिटेन अद्वैत पथ के पथिक जो हैं उनका मैं उपास्य स्वरूप सिंहसन पर मेरा अधिकार पर किसी ने मेरा चित्त चुरा लिया है किसने नटखट नंद नंदन श्याम सुंदर जिसको गोपांगनाओं ने अपना दास बना रखा

उसका नहीं आने मेरा चित्त चुरा लेना है इसलिए भगवान आत्मा राम कर हैं सुखदेव जैसे अमलात्मा परमहंस का भी चित्त चुरा लेते हैं अनुरागी बना देते हैं भक्त बना देते हैं और इसलिए श्री मधुसूदन जी कहते हैं कृष्णात परम किमित तत्व न जाने आज जनक जी की भी वही दशा है <laughs>

जान की जान की रो न लागे और बोले क्या यह जान की जीवन ज्योति मेरी राम जी से कहे हे कुमार हियासो भुलाई हो ना मिथिलापति भोन दियासी रही मत या की अबोध खिझाई हो ना

सखियान के संग हु बिंदु लला अखियान की ओट पठाई ना, रघुनंदन प्राण प्यारे कवो अनजान सिया जान की जीवन ज्योति मेरी निज जीवन जान के मान करी जो आवने होए जबे ससुरारी लली सुकुमारी हु को संग ली

ऐसी पद्य में कहा कि कांकिरी हु जो सिया के कबू पग में गड़े तो पतिया लिख दीजियो जनक जी ने ऐसी विदा किया और अयोध्या नरेश महाराज दशरथ कौशल्या जी से कहते हैं बधू लरकनी पर घर आई राखे वो नयन पलक की नाई कौशल्या

ऐसे रखना ही नहीं जैसे पलक नेत्र की रक्षा करते है और कौशल्या अंबा ने भी नयन पुतरी करी प्रीति दृढ़ाई यहां तक कहा पलक पीठ ते गोदी डोरा पलग

डोरा सिए सिए न पग अवनी अवनी कठोरा

पलक की पलक की पलक की सियना दी ए पलक

avani avani kathona aa aa aa aa aa

ंक से नीचे नहीं उतरने दिया कठोर भूमि में चरण नहीं रखने दिया हिंडोरे में रहने वाली कोमलांगी विदेह जा जानकी की मैया को सयन करने को कुछ शैया मिली और वह भी भर तुम्हारी वजह से

बेहरत हृदय नहारे हर पविते कठिन विषय मेरा हृदय वज्र से भी अधिक कठोर हो गया है लेकिन उसी समय एक विचित्र घटना घटी ह आ...

कनक बिंदु दि चारिख देखे।, देखे कनक बिंदु <coughs>

चारेक देख कनक चारेक देख राखे सी

कनक बि चारिक स्वर्ण बिंदु दिखाई पड़े दो चार सोने के कण बिंदु भरत जी ने पूछा ये, ये स्वर्ण बिंदु कहां से आए दो तरह से गिरे दो एक और चार

दो चार जगह से, दो चार बिंदु निखाद राज ने कहा कि श्री भरत जैसे आपके आंखों में आंसू हैं, इसी तरह श्री राम जब यहां विश्राम करते थे तो उठकर बैठ जाते थे तेरा पुनि पुनि करत प्रभु सादर सराहना रावरी

श्री राम सो नहीं रहे थे मैंने कहा कि प्रभु कमल कोमल कमनीय कलेवर कुशया पर शयन का अभ्यासी नहीं है श्री राघवेंद्र बोले नहीं नहीं निखात राज भैया मुझे भैया भरत की याद आ रही है इसलिए मैंने भगवान ने जब श्री भरत जी आपका नाम लिया ना

जब ही भरत का नाम लेकर श्री राम जी ने उसे भरी तो उनकी उसांस से भगवान ने मुंह फेर लिया आंसू छिपाने के लिए तो उसा श्री जानकी जी के कपोल की ओर गई तो उनके कर्ण में जो कर्ण फूल है उस उषास से पिघल गए

और वे कर्ण फूल सोने के कण बनकर नीचे गिर गए श्री भरत रोने लगे भैया निखाद। क्या मेरा नाम लेने से श्री राघवेंद्र ने उसांस भरी और ये स्वर्ण आभूषण कर्ण फूल पिघल गए क्या यह संभव है निखाद राज ने कहा कि भैया भरत

जब तुम राम कहकर उषास भरते हो तो पत्थर पिघल जाते हैं पर्वत पिघल जाते हैं तो क्या तुम्हारा नाम लेने से राम जी के द्वारा ये स्वर्ण जटित कर्ण फूल भी नहीं पिघलेंगे श्री भरत तो जब ही राम कही ले उमगत प्रेम मनहु चहु पासा द्रवि वचन सुनी कुलिष पसाना और पूर्जन प्रेम न जाय बखाना

पिघल कर गिर गए और एक और कारण मैंने देखा क्या दो बार तो ऐसा हुआ चार बार ऐसा कैसे श्री राम जब भरत तुम्हारी चर्चा करते तो उनके आंसू भर आते तो राम जी के आंखों में जब आंसू आते तो श्री जानकी जी के नेत्र

मैं भी चलकने लगते और नीचे गिरने लगते मैं, मैं भी आंसू बहाकर यह दृश्य देख रहा था निखात राज बोले तब मैंने देखा जब जब व्याकुल हो तो सी अति ही पुलकित गात जब जब व्याकुल हो तो सी अति ही पुलकित गात तो होता क्या था का कनक ये

आंखों में जो अश्रु बिंदु थे ना जानकी जी के जब जब व्याकुल होती पुलकित गात तो अश्रु बिंदु मही गिरत कनक बिंदु जात। आंखों में आंसू रहते और आंसू जब धरती पर गिरते तो स्वर्ण बिंदु हो जाते और जब भरत जी ने यह सुना तो उन स्वर्ण बिंदुओं को उठाकर सिर पर रख लिया श्री तुलसीदास जी कहते श्री भरत जी को कैसे लगा ऐसे लग रहा था

कनक बिंदु दु चारिक देख राखे सीए सम ले स्वर्ण बिंदुओं में ऐसे लगा जैसे श्री सीता माता का दर्शन हो रहा हो तो श्री भरत को

निखाद राज में लक्ष्मण जी रामघाट में राम जी और स्वर्ण बिंदुओं में श्री सीता जी का दर्शन हुआ क्यों प्रेम भीतर है और जो भीतर होता है वही बाहर दिखता है सही अच्छा भीतर ना हो तो बाहर दिखेगा ही नहीं एक व्यक्ति गया चश्मे की दुकान पर

डॉक्टर आंख का परीक्षण करता नाम लिखता कई लेंस लगा के देखता अब साफ दिखाई दे कम है तो दूसरा अब पहले से आप ठीक नाम नंबर पैसा जमा करो परसों चश्मा ले जाना यही प्रक्रिया होती सभी की ऐसी जांच हो रही थी एक आदमी जाकर हमारी भी आंख की जांच करा

लेंस लगाया, दिखा, पढ़ो पढ़ने में आ रहा बोले बिल्कुल नहीं दूसरा लेंस लगाया अब बोले पहले ही जैसी हालत है तीसरा अब बोले कुछ पढ़ने में आई नहीं रहा, वो आठ दस लेंस बदल चुका अंत में बोला कि पाया कुछ बोले कुछ पढ़ने में नहीं आ रहा है तो वो दुकानदार डॉक्टर बोला कि पढ़े भी हो

तो वो बोला अगर पढ़े होते तो चश्मे की दुकान पर ही क्यों आते है? हमने तो सुना है कि चश्मे से ही पढ़ा जाता है अच्छा देखो बात बिल्कुल सही है पढ़ा तो चश्मे से ही जाता है लेकिन चश्मे से दिखता बाहर है पर पढ़ाई जब भीतर होती है तभी बाहर दिखती है अगर पढ़ाई भीतर नहीं होगी तो बाहर दिखेगी नहीं

अच्छा जिन जिन को ये पढ़ाई बाहर दिख रही है उनके भीतर पढ़ाई है अगर भीतर न होती तो बाहर दिखती नहीं मैं भी आपसे निवेदन करूं जिन जिन को बाहर भगवान दिख रहे हैं उनके भीतर भगवान हैं। अगर भीतर न होते तो बाहर दिखते ही नहीं

जैसे भीतर गई हुई पढ़ाई ही बाहर दिखती है इसी तरह जिसके भीतर भगवान का प्रेम होता है उसी को बाहर भगवान दिखते हैं प्रेम की बात जमाने से निराली देखी प्रेम की प्रेम से फल फूलती डाली देखी और प्रेम शैतान को भी इंसान बना देता है प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है और यह प्रेम श्री भरत जी में भरा है

भरत जी साक्षात श्री राम प्रेम के रूप में इसीलिए उन्हें श्री राम घाट में श्री राम जी निखाद राज जी में श्री लक्ष्मण जी और स्वर्ण बिंदुओं में श्री सीता जी का दर्शन होता है इसीलिए बाबा कहते हैं कहतेम पियूष होत

जन्म भरत को शरा न भरत को शरा मुनि आगम

आगम जमन नियम समदम विषम व्रत आचरत को शियलायूष नोत जनमना भरत को शाम

सुखदाह दान दूषण सुजस मिश्र अपहरत को कलिकाल तुलसी से हखिलान मुख कर, करत को

प्रेम पीयूष भूल होत जनम भरत को राम सीयराम प्रेम पीयूष भूरत को नम भरत को

राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जनम न भरत को सिया राम पीयूष होत जनम न भरत को सिया सिया सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम

जय श्रिया जय जय शिया जय श्रिया जय जय श्रिया जय जय जय जय श्रिया मंगल भवन अ मंगल हारी

जय श्रिया राम जय जय श्रिया राम जय श्रिया नाम जय राम जय जय श्रिया राम जय श्रिया राम जय नाम राम राम जय जय

जय राम जय जय शिया राम जय जय शिया राम जय जय शिया राम सिया सियामिरत राम जु सिया सुमिरत श्री राम जुगल नाम राजेश जपी भगत नह विश्राम आ, आ, आ, आ, आ,

श्री सीताराम जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज सब संत की जय सब भक्त न की श्री तुलसीदास जी महाराज की, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश नमः पार्वती फतेह हर हर महा